ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पात के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं आवृत्ति अधिकरण नामक इस अधिकरण के विषय संशय और पूर्व पक्षात्मक अंश को भगवान भाष्यकार ने बताया और संगति तथा पूर्व पक्ष के मत में एवं सिद्धांत मत में फलात्मक जो अंश हैं उसे बताया टीकाकार ने इस अधिकरण का विषय है श्रोतव्य मंतव्य निरीध्यासितव्य इत्यादि वाक्य। उन वाक्यों के द्वारा ज्ञान के साधन के रूप से विहित श्रवणादि को विषय बना करके संशय बताया गया कि ज्ञान साधनत्वेन रूपे विहित इन श्रवणादि का सकृत अनुष्ठान जिज्ञासु करेगा या असकृत अनुष्ठान करेगा एक ही बार श्रवणादि का अनुष्ठान करेगा या अनेक बार करेगा इस प्रकार का संशय हुआ पूर्व पक्षी ने कहा कि अनेक बार श्रवणादि का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है एक बार श्रवणादि का अनुष्ठान करने मात्र से ही स्रोतव्य मंतव्य इत्यादि सार्थक हो जाता है शास्त्र शास्त्रार्थ अनुष्ठित हो जाता है जैसे स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमास अभ्याम स्वर्ग कामो ये त्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया स्वर्ग दर्श पूर्णमास रूप जो साधन है उसका एक बार अनुष्ठान होने मात्र से स्वर्ग रूपी फल का वो प्रापक बन जाता है हाँ प्रयास अनुयाज उसके साधन है तो स साधन दर्श पूर्णमास प्रयाज आदि है ओ अंग प्रयाज आदि अंगों के साथ दर्श पूर्णिमास का एक बार अनुष्ठान करने मात्र से ही उसका फल स्वर्ग प्राप्त हो जाता है अनुष्ठाता को ऐसे श्रवणादि के एक बार अनुष्ठान मात्र से श्रवणादि का फल आत्मदर्शन हो जाएगा तो आवृत्ति अनावश्यक है इस प्रकार का पूर्व है और पूर्व बताया गया दृष्टांत संगति से इस अधिकरण से पूर्ववर्ती जो अधिकरण है तीसरे अध्याय का अंतिम अधिकरण उसमें बत, विचार हुआ ब्रह्मज्ञान का फलभूत मुक्ति का स्वरूप सातिश है कि निरतिश है इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचारात्मक अधिकरण था ये बताया गया कि ब्रह्म विद्या की फलभूता मुक्ति निरतिशय है निर्विशेष है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति चाहे मानवों को हो या देवताओं को हो या हिरण्यगर्भ को हो उसका फल मुक्ति सबको एक जैसी होगी मुक्ति में कोई अंतर नहीं ऐसे ही ब्रह्म विद्या के साधन श्रवनादि में भी आवृत्तरूप विशेष मानने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप में रख करके ये पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ इस अधिकरण का दृष्टांत संगति हुई और फल भेद बताते समय टीकाकार ने पूर्व पक्ष के मत में फल बताया कि श्रवणादि का प्रयाज के तरह एक बार ही अनुष्ठान और सिद्धांत मत में फल होगा प्रयाज दृष्ट फलक होने क्या नाम ये श्रवण दृष्ट फलक होने से अवघात में जैसे आवृत्ति होती है तंडुल निष्पत्ति पर्यंत तंडुल निष्पत्ति अवघातरूप साधन का फल है तो दृष्ट फल जिन साधनों का है उनकी आवृत्ति मीमांसक भी मानते हैं फल फलनिष्पत्ति पर्यंत वृहिणवंति इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित अवघातरूप साधन का कोई अदृष्ट फल नहीं दृष्ट फल है वितुषीकरण तंडुल्पत्ति तो तंडुल निष्पत्ति पर्यंत अवघात होता है उसका आवर्तन होता है जैसे ऐसे ब्रह्म विद्या का भी दृष्ट फल है यह श्रवणादि का भी दृष्ट फल है ब्रह्म साक्षात्कार इसलिए दृष्ट-फलक होने से ब्रह्म साक्षात्कार पर्यवसान पर्यवसाई श्रवणादि होगा ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत श्रवणादि का अनुष्ठान होगा आवृत्ति होगी सिद्धांत मत में यह फल होगा अब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर श्रवणादि प्रयास आदि के तरह एक बार ही अनुष्ठित होंगे करके जिज्ञास का एक बार अनुष्ठान करेगा इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए प्रथम सूत्र आया आवृत्ति असकृत उपदेशात और उसमें बताया गया श्रवणादि नाम इस ष्ट पद का प्रकरण से अनुवर्तन यहां पर ग्रहण किया गया और कर्तव्य पद का अध्याय हुआ तो की प्रतिज्ञा हुई श्रवणादीना आवृत्ति कर्तव्य जिज्ञासु आत्मजिज्ञासुओं को आत्मदर्शन रूप दृष्ट फल पाने के लिए आत्मदर्शन के साधन श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति करनी चाहिए ये जिज्ञासु भी श्रवणादीना आवृत्ति कर्तव्या सिद्धांत की प्रतिज्ञा है क्यों तो कहा असकृत उपदेशात तो अनेक बार उपदेश होने से श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याभ्य ऐसा इस प्रकार का ये सिद्धांत बताने वाला जो सूत्र है इसके भाष्य की चर्चा हम लोगों को करनी है तो भाष्य को देखिए एवं प्राप्ते ब्रूम प्रत्यावृत्ति कर्तव्या ये पूरा नहीं हुआ था ना क्या इस सूत्र का पूरा भाष्य हुआ पूरा सूत्र का दूसरे सूत्र अच्छा दूसरे सूत्र का होना तो ये जो दूसरा सूत्र है पहले सूत्र का भाष्य हो गया है और लिंगाच्य सूत्र की भूमिका यानी संबंध टीकाकार आवर्तन ये अवतरण लिखते हैं टीका को देखना होगा लिंगाच्य सूत्र की टीका को देखिए आदित्य उदी थे संपाद्य उपास उपासना एक एव पुत्रो असी कौशित पुत्र वाच अतस्व तथा मा कृथ किंतु बहून रश्म आदिच पर्यावर्तयता पृथग आवर्तयस्व तलोपश्छांदस अरयावृत्तिशब्दा सिद्धवत उद्गीध्यान से आवृत्ति ततो ध्यानसम फलपर्य पर्यतवसम चा्या लिंगा मनन मनिध्यानु आवृत्ति सिद्धि इत्याह लिंगा ये ये सूत्र की अवतरण टीका है बताया जा रहा है असकृत उपदेश एक हेतु तो ब्रह्मज्ञान के साधन श्रवणादि की आवृत्ति का ज्ञापक ही है असकृत उपदेश रूप हेतु और भी श्रुति में इन श्रवणादि के आवृत्ति का ज्ञापक वचन विद्यमान है हा तो छांदोग्य में उद्गी उपासना के प्रकरण में आता है कौशितकी नाम के ऋषि हैं वे अपने पुत्र से कह रहे हैं उनका एक ही पुत्र है और एक पुत्र होने का कारण भी बता रहे हैं वे और पहले जमाने में अनेक बड़ा परिवार मानना सौभाग्य की बात मानी जाती थी होना अनेक पुत्र संतान होना अच्छा माना जाता था लेकिन कौशितकी के एक ही पुत्र थे कौशितकी उदगीत उपासक हैं आदित्य की दृष्टि से कर्मांग उदगीत की उपासना भी करते थे आदित्य एक हैं, आदित्य की जो रश्मिया है वे यद्यपि अनेक है लेकिन आदित्य की रश्मि और आदित्य में भेद किए बिना रश्मि सहित पूरे आदित्य को एक मान करके तद दृष्टि से उद्गीत उपासना कौशितकी किया करते थे और उस एक आदित्य की दृष्टि से उद्गीत उपासना के फल स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई वे अपने पुत्र वो चाहते हैं कि मेरे जैसा मेरा पुत्र भी केवल एक पुत्रवान ही न हो उसके अनेक पुत्र हो इसलिए अपने पुत्र को उन्होंने समझाया कि मैंने जो गलती की वो गलती तुम नहीं करना मात्र आदित्य की दृष्टि से ही उदगित की उपासना नहीं करना आदित्य की रस्मियों में जो अवान्तर भेद है वे अनेक हैं उन अनेक रस्मियों की दृष्टि से तुम उदगित की उपासना करना उससे तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी अनेक पुत्र लाभ होंगे हाँ तो हाँ हा? तो इसलिए कि ये संसार भी अनादि है पूर्व पूर्व कल्प में ऐसा ही होता गया और इन इन मंत्रों के दृष्टा वे ऋषि हैं जो जो जिन मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं उन उन मंत्रों के ऋषियों के नाम आ जाते हैं हा? हाँ? नहीं वही वही ऋषि होता है नाम नहीं बदलते हैं हाँ अधिकारी तो ही है मंत्र दृष्टा है ऋषियों मंत्र द्रष्टा नाम वही वही रहते हैं नाम नहीं बदलते वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषि के अनादि काल से हर एक कल्प में इसलिए तो वेद को नित्य माना गया क्या पूर्वी वही रहती है इतने अंश में नित्यता है वेद में तो कौशित की ऋषि का जो अपने पुत्र को दिया हुआ रश्मियों का अवान्तर भेद मान करके तद दृष्टि से अनेक रश्मियों की दृष्टि से उद्गीत की उपासना करो करके कहा गया वह उनका वचन यह ज्ञापन करता है कि साधनों की आवृत्ति होती है तो जो वाक्य यहां पर बताया जा रहा है श्रवणादि के आवृत्ति के ज्ञापक के रूप में छांदोग्य वह मूलभाष्य में आ रहा है मूलवाक्य उस मूलवाक्य का पहले टीकाकार ने अर्थ किया वो अर्थ या उवतरण में लिखा है कि आदित्य से एक उद्गी संपाद्य उपासना मम तम एक पुत्रो असि ति कौशितकी पुत्र वाच अपने पुत्र से ऋषि कौतिकी कौशितकी ने कहा कि एक आदित्य की दृष्टि से उद्गी की मैंने उपासना की तत्फल स्वरूप मेरे तुम अकेले ही पुत्र हुए लेकिन तुम क्या करना कि अतस्तव तथा माँ इसलिए तुम एक आदित्य की दृष्टि से उदगित की उपासना मत करो किंतु बहून रश्मि आदित्य पर्यावर्त पृथक आवर्तयस्व इत तो एक आदित्य की दृष्टि से उदगित उपासना नहीं करनी है तो क्या करना है फिर तो कहा कि अनेक रश्मि जो आदित्य की हैं, उनकी तथा आदित्य की दृष्टि से तुम उपासना करो संपाद्य उपास हाँ रश्मि आदित्यंच पर्यावर्त पर्यावर्त इसमें एक तो और होना चाहिए उसका छांदस लोप है पर्यावर्त में ये टीकाकार कहते हैं तलोपस लोपस और पर्यावर्तयता का अर्थ करते हैं पृथक आवर्तयस्व इत्य एक ही कर्मांग उदीत में आदित्य की भी दृष्टि करो और अनेक रश्मियों की भी दृष्टि करो इस आदित्या तथा अनेक रस्म्याकार दृष्टि का आवर्तन करो तो यहां इस वाक्य में पर्यावर्त में जो आवृत्ति बताई जा रही है यह ज्ञापक है कि श्रवणादि साधनों का असकृत अनुष्ठान होगा सकृत अनुष्ठान मात्र नहीं होगा ये कह रहे हैं कि पर्यावृत्ति शब्दात सिद्धवत उद्गीत ध्यानस्य से आवृत्ति उ तो उद्गीत उपासना की आवृत्ति बताई गई है वह तत् सामान्यात फल सामान्यात वा लिंगात सर्वत्र परसम मनन सर्वणमन ध्यानु आवृत्ति आवृत्ति सिद्धि इत्याह तो वहाँ उद्गीत उपासना की आवृत्ति मात्र पर्यावरत इस शब्द प्रयोग से ज्ञापित हो रही है उद्गीत की उपासना की आवृत्ति लेकिन कहते हैं जिस उद्गीत उपासना की आवृत्ति का ज्ञापन पर्यावरत शब्द प्रयोग के कारण हो रहा है वह उदगीत उपासना भी ध्यान है और ये निधि ध्यासन भी ध्यान है तो दोनों में ध्यानत्व तो समानता है और इस ध्यानत्व रूप समानता को लेकर के उद्गी ध्यान के आवृत्ति का ज्ञापक शब्द ध्यानत्व रूप समानता को लेकर के ध्यान सामान्य की आवृत्ति बताएगा उसका ज्ञापक बनेगा सूचक बनेगा इस अभिप्राय से ये ध्यान ध्यान सामान्यात् शब्द प्रयोग किया है टीका में तो फिर तो ध्यान ध्यानत्व रूप समानता उद्गीत उपासना की निधि ध्यासन के साथ है ध्यानत्व समानता और मान लिया जाए वो अवान्तर भेद तो स, कुछ साम्य रहेगा उतनी समानता को लेकर के माना जा रहा है वो आवर्तन ध्यानत्व तो वो भी ध्यान है ये भी ध्यान है बाकी ध्येय जो है वहाँ सगुण है या निर्गुण है वो प्रतीक है यहाँ प्रतीक नहीं है कोई आलम्बन नहीं है निरालंब ध्यान है निधि ध्यास में तो कोई उपाधि नहीं है ना प्रतीक ये तो भेद रहेगा लेकिन ध्यानत्वरूप समानता है इसी समानता को लेकर के ध्यानत्वरूप समानता के कारण निधि की भी आवृत्ति होगी ये ज्ञापित करने के लिए लिंगाच्य ये सूत्र वेदव्यास जी ने बनाया है ये कहते हैं थोड़ा तो मान लिया थे ध्यानत्वरूप समानता को लेकर के उद्गीत उपासना का की ध्यानत्वरूप समानता निधि में है इसलिए निधि की आवृत्ति ठीक है लेकिन श्रवण और मनन इनकी आवृत्ति उसमें तो ध्यान समानता नहीं है इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं यदि तो दूसरी एक समानता बताई जो उद्गीत उपासना के समान उपासना में रहने वाला धर्म है वह श्रवण मनन निदिध्यासन तीनों में भी रह सके ऐसी एक समानता बताई वो समानता है दृष्ट फलत्व रूप समानता ये जो सूर्य की अनेक रश्मियां और सूर्य की अलग अलग दृष्टि का आवर्तन उदगीत रूप आलंबन में करने का फल कोई अदृष्ट नहीं है वो फल है अनेक पुत्र तो उदगीत उपासना जिसका आवर्तन पर्यावरत इस श्रुति से ज्ञापित हो रहा है उसमें धर्म रहता है फलत्व। दृष्टफलक है ऐसे ही श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य के द्वारा विहित श्रवण मनन निदिध्यासन का भी दृष्टफल है ब्रह्म साक्षात्कार ये द्रिश्ट फल है तो दृष्टफल रूप समानता इन तीनों में भी रह रही है और इसी समानता को लेकर के ये उद्गी उपासना की आवृत्ति का ज्ञापक श्रुति वचन इन सब के आवृत्ति का ज्ञापक बनेगा इस अभिप्राय से दृष्ट क्या फल फल पर्यंत पर्यतत्व सामान्यत्मा एक जोड़ दिया है दो हितु बताए न एक ध्यानत्व सामान्यत सादृश और दूसरा फल पर्यंत फल पर्यतत्व सामान्यात फल पर्यंत फल पर्यंत साधन होता है दृष्ट फलक साधन इसलिए फल पर्यतत्व कहो या दृष्ट फलकत्व कहो एक अर्थ है तो फल सामान्यत्व, सामान्यांगात सर्वत्र श्रवण मनन, शु आवृत्ति सिद्धि तो दृष्ट फलक जो भी विहित साधन होगा उसका फल पर्यावसान पर्यत आवर्तन होगा ये ज्ञापन हो जाएगा ये पर्यावर्त इस वचन से इस अभिप्राय से वेदव्यास जी ने लिंगाच्य ये सूत्र बनाया है ऐसा कहते हैं कि अत्र अ शब्दात सिद्धवत उगीथ्यान से आवृत्ति तनमर्यनसम लिंगा सर्वणमन ध्यानु आवृत्ति इत्याह लिंगात ची तो सूत्र का उच्चारण कर लें लिंगात च इसमें दो पद हैं लिंगात और चब्द हैं समुच्चायक श्रवण आदि साधनों की आवृत्ति का ज्ञापक जो पूर्व सूत्र में हेतु बताया गया असक्रित उपदेशात उसका समुच्चय स हो रहा है उस हेतु से तो आवृत्ति सिद्ध होती ही है एक श्रुति में प्रयुक्त जो पर्यावरता पर्यावर्त वचन है इससे भी श्रवणादि की आवृत्ति सूचित होती है ये लिंगात्य सूत्र से वेद व्यास जी कह रहे हैं। सिद्धांति की प्रतिज्ञा वही रहेगी प्रथम सूत्र में जो प्रथम पद है ना आवृत्ति और उसके साथ श्रवनादि नाम और कर्तव्य कर्तव्य इस पद का अध्यार करना तो श्रवणादी नाम आवृति कर्तव्या जिज्ञासुना ना जिज्ञासु को श्रवनादि साधनों की आवृत्ति ही करनी चाहिए क्यों कत्यलिंगात तो, तो ये जो पर्यावर्त छांदोग्य तो श्रुति में शब्द प्रयोग है यह बता रहा है दृष्ट फल अनेक पुत्र की प्राप्ति के लिए जैसे रश्मि तथा सूर्य दृष्टि का आवर्तन उद्गीत में होता है तो उस साधन का दृष्ट दृष्टफलक रूप साम्य श्रवणादि में भी विद्यमान होने से श्रवणादि की भी आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मसाक्षात्कार पर्यंत आवृत्ति ही होगी जिज्ञासु के द्वारा यह लिंगाच्य सूत्र का अर्थ निकलेगा इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं लिंगम अपि प्रत्यावृत्ति यति लिंग कहते ज्ञापक वचन को तो छांदोग का पर्यावर्त यह ज्ञापक वचन भी प्रत्यावृत्तिम इसमें प्रत्यय शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण आदि प्रतीय अनुभूय त्रह्म आत्मना ये साधन तानी और यह प्रत्यय शब्द पुलिंग होने से ते प्रत्य ऐसी प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो जिन साधनों के द्वारा ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव किया जाता है उन साधनों को कहा जाता है प्रत्यय प्रति उपसर्ग पूर्वक उपसर्गपूर्वक गतो धातु से ज्ञानार्थक गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं करण अर्थ में ये रत सूत्र से अच प्रत्यय करने से बन जाता है प्रत्यय शब्द तो उसका अर्थ निकलता है ब्रह्म की आत्मरूप से अनुभूति जिन साधनों से होती हैं वे साधन उनको कहा जाता है प्रत्यय और प्रत्यवतिम इसमें ष्टी तत्पुरुष समास हुआ प्रत्यना आवृत्ति प्रत्यावृत्ति यानी ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों की आवृत्ति प्रत्यावृत्ति कहलाएगी तो ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों की आवृत्ति प्रत्यायति प्रत्यायती का अर्थ है ज्ञापयती ज्ञापयती का कर्ता है लिंगम रोिंग है यह पर्यावर्त यह वचन, वचन ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों की आवृत्ति का ज्ञापन करता है प्रत्या पूर्व सूत्र से आवृत्ति पद की अनुवृत्ति ला करके यह अर्थ निकाला इस सूत्र का अब वो लिंग बताया जा रहा कौन सा है जो श्रवणादि के आवृत्ति का ज्ञापक है वो लिंग बताते हैं कि तथा ही उदगीत विज्ञानम प्रस्तुत्य आदित्य इति आदि उदीथ एकताेण अपोद्य रश्मिस्त पर्यावर्तयता वर्तयता वर्तया बहुरश्मी बहुपुत्रताये बहु विदधत सीद्धवत्वृत्ति दर्शय तो ये कहते हैं तो उदगित विज्ञानम प्रस्तुत यानी उदगित उपासना के प्रकरण में यह आया कि आदित्य उदगी आदित्य की उद्गी दृष्टि से उपासना तो शीत ऋषि ने की और वहाँ उस प्रकरण का मुख्य रूप से तो विवक्षित है रश्मि अनेक रश्मियों की तथा सूर्य की दृष्टि से उदगित की उपासना इसलिए पहले कौशितकी के मुख से ही कौशितकी ने जो उपासना की उसे श्रुति उनके पुत्र के लिए सुनाती है तो आदित्य उद्गीत इति इतिद एक पुत्रता दोषेण अपोद्य कौशिकी ने कहा कि तुम मेरी जैसी ही उद्गीत की उपासना नहीं करना एक आदित्य की दृष्टि से लेकिन क्या करो तो रश्मिस्तम पर्यावर्त तुम रश्मियों की दृष्टि से अनेक रस्मियों की दृष्टि से उद्गीत की उपासना करो इति रश्मि बहुत्व तो विज्ञान बहुपुत्रता सिद्धवत प्रत्यावृत्ति दर्शयति। तो अनेक पुत्र रूप फल के लिए अनेक रस्मियों की दृष्टि से उद्गीत उपासना का विधान करता हुआ वचन प्रत्यावृत्ति का सूचक बन रहा है ज्ञापक बन रहा है ब्रह्मज्ञान के साधनों की आवृत्ति को सूचित कर रहा है तस्मात तत्सामान्याव प्रत्यय शु आवृत्ति सिद्धि तो तत्सामान्या इसमें तत शब्द परामर्शक है उद्गीत उपासना का और उद्गीत उपासना का जो सामान्य है सादृश्य है वो है ध्यान रूप सामान्य लोग जो टीका में बताया गया था या टीका में ही बताया गया दूसरा सामान्य फल फलो यानी दृष्टफल भाष्यस्त तत्मात्शी का स्पष्टीकरण टीका में फल ये किया है ना। तो ध्यान सांतिया प्रत्यय आवृत्ति सिद्धि तो उद्गीत उपासना का दृष्ट दृष्टफल रूप साम्य श्रवणादि प्रत्ययों में भी देख करके उनके आवृत्ति की भी सिद्धि होती है अत्र आह इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है उसे देखिए वत सगुण निर्गुण साक्षात्कार साक्षात्साधन आवृत्ति त्रगुण अंगीकृत्य निर्गुण निर्गुणश्रवणद आवृत्ति आक्षिपति अत्र आह इत्यादिना तो ये जो लिंगाच्य इस सूत्र का शब्दार्थ बताते समय भगवान भाष्यकार ने सगुण ब्रह्म साक्षात्कार के साधन और निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों में आवृत्ति का ज्ञापक वचन रश्मिस्तम पर्यावर्तयात इस वाक्य को बताया इनमें से आक्षेपकर्ता ये बताते हैं कि आक्षेप करते हैं कि सगुण उपासना के साधनों की भले ही आवृत्ति मान ली जाए लेकिन निर्गुण साक्षात्कार के साधनों की आवृत्ति मानना इस ज्ञापक के आधार पर अनुचित है इस प्रकार का आक्षेप आक्षेपकर्ता करते हैं उसका फिर सिद्धांती समाधान करेंगे यानी आक्षेप से समाधानम रूप जो व्याख्यान है इस सूत्र का वो प्रारंभ हो रहा है इस अभिप्राय से लिखा कि एवं तावत सगुण निर्गुण साक्षात्कार साधनेशु आवृत्ति सगुण साक्षात्कार के साधन और निर्गुण साक्षात्कार के साधनों की दृष्ट दृष्टफलत्व समानता को दिखा करके आवृत्ति का ज्ञापक यह वचन है इसे बताया गया उनमें से आक्षेपकर्ता ये कह रहे हैं कि तत्र सगुण ध्यानादे आवृत्तिम अंगीकृत्य सगुण साक्षात्कार के साधनभूत जो ध्यान सगुण ध्यान है उनकी आवृत्ति को तो आक्षेपकर्ता भी स्वीकार कर रहे हैं और निर्गुण निर्गुणश्रवणादीसु आक्षिपति निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार के साधन श्रवणि के आवृत्ति पर आक्षेप करता है अत्रह इदी से भवतु नाम साध्य साध्यफलेश प्रत्ययु आवृत्ति आवृत्तिशय से संभवात् एव प्रत्यय परम मुक्तस्वभा पर्रह्म तत्र किमर्थः किर्था इति ये आक्षेप है आगे भी थोड़ा सा है सकृत यहां तक इतना तो ये आक्षेप करके फिर आक्षेप पर एक बार और आक्षेप को पुष्ट करने के लिए वाक्य आ रहा है फिर आक्षेप की समाप्ति होगी इतनी चेत यहां तक को अनुवाद है ना तो ये कहते हैं कि भवतु नाम साध्य फलेशु प्रत्यु आवृत्ति कहते हैं जो फल है दो प्रकार का होता है एक साध्य रूप और एक सिद्ध रूप तो ब्रह्म भाव रूप जो फल है मोक्ष ब्रह्म भाव ही है पहले अधिकरण में बताया क्या और वो निरतिश है उसमें साधनों से कुछ भी अतिशय का संपादन नहीं किया जाता न वर्धते कर्मना नो कन्यान ऐसा जो ब्रह्म भाव है वही तो मोक्ष हैं वही फल है वेदांत का वह निरिश है उसे साध्य रूप नहीं कहा जाता ब्रह्म को सिद्ध कहते हैं वो सिद्ध स्वरूप फल हैं। तो ये कहते हैं जो साध्य रूप फल के साधन हैं उन साध्य रूप फल हैं जिन साधनों का ऐसे साधनों की आवृत्ति भले ही वो साध्य रूप फल की प्राप्ति तक हो जाए मान लेते हैं लेकिन जिन साधनों का फल साध्य रूप नहीं है साधनों से किसी अतिशय वाला नहीं होता साथतिशय नहीं होता ऐसा फल है जिन साधनों का उन फलों उन साधनों की आवृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है उन साधनों की आवृत्ति मत मानो ये कह रहे हैं कि भवतु नाम साध्य साध्यफलेशु प्रत्ययु आवृत् जो साध्य साध्यफल प्रत्यय है फल में बहुरी समास है साध्यम यानी साध्य रूपम रूप अर्था सातिशय प्रत्याना प्रत प्रत्ययशब का साधन तो साध्यम फल यानी सातिशय फल ये प्रत्यय साध्यफला तु साध्यफलेश प्रतयु आवृत्ति नाम वो भले ही आवृत्ति हो जाए जातिशय फल हैं है सगुनोपासनाओं का इसलिए सगुण उपासनाओं में सगुन ध्यान में भले ही आवृत्ति मान लो ये भवतु नाम साध्य फलेशु प्रत्यु आवृत्ति इससे बताया गया क्यों तो कहते इसलिए कि तेसु आवृत्ति साध्यस्य अतिशय से संभवात तो जो सगुण ध्यान है उनकी आवृत्ति यदि होगी तो उसका फल देखने को मिलता है आवृत्ति का जो ज्यादा ध्यान करेगा उसमें कुछ अतिशयता आएगी और कम ध्यान करने से साध्य, उस, उस साध्य का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा इस प्रकार ये आवृत्ति का फल अतिशय विशेष सातिशय फलक साधनों में ध्यान में देखा जा रहा है संभव है लेकिन श्रवणादि जो निर्गुण साक्षात्कार के साधन हैं उनका फल निर्गुण साक्षात्कार वह निरतिशय है वो तो निर्गुण ब्रह्म निरतिशय होने से साक्षात्कार तो वृत्ति है ना ज्ञान है ज्ञान अपने विषय के अनुसार होता है प्रमेय के अनुसार होता है प्रमेय यदि साथी सह है तो प्रमा भी साथी होगी प्रमेय यदि निरतिशय है तो प्रमा भी निरति से होगी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार मय के रूप में जिस किसी को भी होगा एक बार श्रवण करने से उत्तम अधिकारी को श्रवन मात्र से होगा बाकी को मनन की भी जरूरत पड़ सकती है किसी को मनन से अतिरिक्त निधि की भी जरूरत पड़ सकती है लेकिन और किसी को एक बार श्रवण से होता किसी को अनेक बार श्रवण से होता है लेकिन जब साक्षात्कार होगा तो सब का एक जैसा होता है या अलग अलग होता है निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार उस साक्षात्कार में कोई न्यूनाधिक के रहता है में रहता है या एक जैसा होता है हुँ? एक जैसा रहेगा तो इसलिए ब्रह्म विद्या रूप जो फल है निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार वो हो गया निरति निरतिशय फल सातिशय फल नहीं हुआ और सातिशय फलक जो सगुण ध्यान है उसमें तो ध्यान की आवृत्ति से कुछ अति अतिशयताधिक है फल उसका आवृत्ति का और निर्गुण ब्रह्म विद्या फलक श्रवण एक बार एक ने किया उसे निर्गुण हुई और कई बार श्रवण का आवर्तन करके एक ने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली दोनों की ब्रह्म विद्या में कोई अंतर नहीं कोई अंतर न होने से फिर आवृत्ति का लाभ क्या है इसलिए जहाँ निरतिशय फलक साधन है उन वो निरतिशय फलक साधन है श्रवण आदि निर्गुण ब्रह्म विद्या के साधन उनकी आवृत्ति अनुपयोगी लगती है उसका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता सार्थक के प्रतीत नहीं होता ये आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि आवृत्ति साध्यतिशय से संभवात् यस्तु परब्रह्म विषय पर ब्रह्म विषय प्रत्यय नि्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव आत्मभूत पर्रह्म समर्पयति तत्र किमर्था त्र इति आवृत्तीक आवृत्ति प्रतीत होती है और भी थोड़ा सा एक वाक्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करता हैं